सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं शाहिद बदाय की लिखी नाटिका सीधा आदमी निर्देशक हैं एफ सी माथुर <ख़ाँगा> ये क्या करते हो मक्खन मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि सामान इस तरह जमीन पर ना पटका करो पानो का पिटारा है बाबूजी। कोई टूटने फूटने वाली चीज नहीं है कुछ भी सही ये धरपटक की आदत अच्छी नहीं ये रेलवे मार गोदाम है कबाड़ खाना नहीं कभी किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो कितनी बुरी बात है बाबू पानो की बिल्टी आ गई हमारी जी हाँ आ गई मक्खन ये बनारी जी का सामान दे दो इधर आइये साहब जाइए अच्छा बाबू शुक्रिया ठीक है, जी हाँ बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए। क्या? नोट। एक हाथ से नहीं बजती। क्या मतलब हम एहसान फरामोश नहीं है साहब आप भले ही कुछ ना कहें मगर हम खूब समझते हैं कि घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या आप जब से इस माल गोदाम में आए हैं हमारा सैकड़ों रुपयों का फायदा हो चुका है मेरे यहां आने से सैकड़ों का फायदा हो गया जी हाँ आपको तो मालूम ही है कि रोजाना हमारी पानो की बिल्टी आती है और की जी मिल जाती है, वो तो मिलनी ही चाहिए। इसमें किसी क्या है? उठा लीजिए अपनी ये नोट और आइंदा का भी ऐसा ख्याल ना करना आइंदा देखा जाएगा बाबू मगर अभी तो आपको ये नोट लेने ही पड़ेंगे यानी आप जबरदस्ती मुझे रिश्वत देना चाहते हैं रिश्वत मजबूरन दी जाती है साहब जबरदस्ती नहीं दी जाती और मैं तो ये रुपए खुशी से आपके बच्चों को मिठाई खाने के लिए दे रहा हूं माफ कीजिए मेरे बच्चे इस किस्म की मिठाई खाने के आदि नहीं मेहरबानी करके आप अपने नोट जेब में रख लीजिए अरे कहा चले ये रुपए तो लेते जाइए कलाके ले जाऊंगा सुनिए तो <laughs> अरे सुनिए तो अच्छी बात मक्खन ओ तो मक्खन ये रुपाई तो दिया बनवारी लाल को है वो? वो देखो वो तांगे के के पास जाओ। बाबूजी, ये आमों की करंटिया सेठ जी ने दी हैं आपको मुझे दी है जी हाँ सेठ जी ने कहा है इसमें साढ़े पाँच दर्जन कलमी आम हैं। मगर हमने तो उनसे इन आमों की फरमाइश नहीं की थी क्या कीमत है इस करंडिया की साहब कीमत तो मुझे नहीं मालूम पर हाँ सेठ जी ने यह आपको तोहफे में भेजे हैं तोहफे में दिए हैं जी हाँ ठहरो कहा जाते हो इधर आओ ये कर ले जाओ और अपने सेठ जी से कहना कि आइंदा कभी ऐसी तकलीफ ना करें जाओ ले जाओ अच्छे लोग हैं ऐलानिया रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कानून का रत्ती भट्टी खौफ नहीं बाबू जी बनवारी लाल ने रुपए नहीं लिए नहीं लिए क्या कहा वही जो आपसे कहा था समझ में नहीं आता ये शख्स क्या चाहता है कुछ नहीं चाहता है साहब बच्चों को मिठाई खाने को दे गया है आप कबूल नहीं करते तो कल वापस कर देना कल तक कौन इंतजार करेगा तुम एक फार्म तो ले आओ तीन बज गए हैं साहेब हो अब तो मनीजर भी नहीं हो सकेगा क्या किया जाए पुलिस स्टेशन पे जमा कर ये मामला लंबा हो जाएगा इससे तो ये अच्छा है कि आप घर जाते समय बनवारी लाल की दुकान पर जाकर उन्हें ये रुपए दे दें हाँ ये ठीक है तो मगर मुझे उसकी दुकान नहीं मालूम मैंने देखी है दुकान मैं आपके साथ चला चलूंगा दरवाजा खोलो कहा गए थे तो इतनी रात गए हो अंदर भी आने दोगी यहीं से सब कुछ पूछ लोगी चलिए ना मैंने क्या रास्ता रोका है बच्चे सो गए शाम से इंतजार करते करते अभी सोए हैं बेचारे तुम्हें इतनी देर क्यों भाई क्या बताऊ आज पानों का एक व्यापारी दस रुपए का नोट दे गया मुझे जबरदस्ती दे गया कम क्यों बच्चों को मिठाई खाने के लिए हमारे बच्चों को हाँ मगर बच्चों का तो एक बहाना था दरअसल रुपए उसने इसलिए दिए हैं कि उसके पानों की जो बिल्टी रोजाना आती है वो महफूद रहे और उसमें कोई दस्त अंदाजी न करे ये तो तुम्हारी ड्यूटी है मैंने फिर क्या वही रुपये उसे वापस देने गया था उसकी दुकान पर रुपए वापिस कर दिए नहीं रुपए वापस नहीं हुए वो दुकान पर भी नहीं था मैं अब तक इसका इंतजार करता रहा मगर जब उसका नौकर दुकान बंद करके जाने लगा तो उससे कहा भाई तो मुझे अपने घर तो बता दे। तुमने उसका कहाता तो है, है ना कल ये रुपए उसके हवाले कर देना कल वो ना आया तो, तो फिर उसकी दुकान पर हाजिरी देना और दुकान पर भी ना मिले तो घर के चक्कर तन फरमाने और हंसने की तोफीक को हुई मगर इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं महसूस की कि मामला कितना संगीन और खतरनाक है और मैं कितनी उलझन और परेशानी में हूँ रस्सी को सांप और राई को पहाड़ समझने वाले हमेशा उलझन और परेशानी में मुबतला रहते हैं मैं कहती हूँ तुम जैसा सीधा आदमी भी दुनिया में शायद ही कोई होगा घर का ये हाल है की बच्चों को दूध नसीब नहीं उनके स्कूल की फीस अदा नहीं हुई है फीस का बच्चों से रोज तकाजा होता और मेरी जान को रोते और जनाब है कि पारसाई का लबादा और खाली उदेशों में उलझे हुए जरा आख खोलकर अपने इर्द गिर्द देखिए लोग किस तरह जिंदगी बसर करते हैं और चैन की बंसी बजाते दूर जाने की जरूरत नहीं नजमा की शौर मकसूद की मिसाल हमारे सामने है। वाह वाह क्या मिसाल पेश की रईसाना ठाट बाट के साथ जिंदगी बसर करते हैं दूसरा को मुंह चाहिए कुछ बसंत की भी खबर है उनकी वो शान शौकत रईसाना ठाट बाट खाक में मिल गए और उनके साथ ही साथ इज्जत तो और आबरू का भी जनाजा निकल चुका है तो बिलावज किसी को बुरा कहती हूँ आज का अखबार देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं बुरा कह रहा हूँ या हकीकत बयान कर रहा हूँ क्या साफ़ साफ़ क्यों नहीं कहते मकसूद इस मगलिंग के इल्जाम में धर मकसूद कैसे जेल में जुर्म इतना संगीन है की जमानत भी नहीं हुई ये देखो अखबार में फोटो है मकसूद मिया का हजारों रूपए की माल की ब्लैक करने वाला स्मगलर रंगे हाथों गिरफ्तार जी मोटर इंतहाई तेज रफ्तार करने के बावजूद मुलजिम भागने में कामयाब ना हो सका। ये तो बड़ा पर क्या गुजरी होगी उस पर क्या गुजर रही होगी ये तो वही जान सकती है लेकिन इस वाकसी अब उन लोगों की आंखें खुल जानी चाहिए जो मेहनत की रोटी को हकीर समझते और नाजायज कमाई को जिंदे का मकसद बनाए हुए खाना खा लो फिर हम नजमा के पास चलेंगे तुम खाओ मुझे भूख नहीं है मुमकिन हो तो एक प्याली चाय बना दो चाय तो है मगर बगैर दूध की है। क्यों? क्या दूध वाला नहीं आया? उसने हैसे में बंद कर दिया पिछले दाम मांगता होगा कुछ और है लो ये चाय हम्म, बहुत स्ट्रांग है बच्चों ने चाय कैसे पी उन्होंने एक एक घूंट ली और मुंह बना के वैसे ही छोड़ दी बगैर दूध की चाय पीने की बच्चों को आदत नहीं है रफ्ता रफ्ता आदत हो जाएगी तुम्हारा मतलब है कि चाय के लिए भी अब उन्हें दूध नसीब नहीं होगा कम से कम इस महीने में तो दूध मिलना मुश्किल है बजट में गुंजाइश नहीं कि बाजार से दूध मंगाया जाए आज ग्यारह तारीख हो गई तुम्हारे अब्बा जान ने भी अब तक कुछ खबर नहीं ली। अब्बा जान क्या करें, किस किस की लें? किस किस की की खबर लें, मदद करें, एक अनार सौ ग्यारह बेटी बेटियों का कुनबा कुछ बकौल गिब कौन है जो नहीं है हाजतमंद किसकी हाजत रवा करे कोई बेचारे को डेढ़ सौ रुपए पेंशन मिलते हैं वो सब हम लोगों की नजर कर देते हैं इसमें से अपने लिए एक पाई नहीं रखते बच्चों को पढ़ाकर कर बसा औकात करते हैं औलाद होने भी एक मुसीबत है और मुसीबत भी कैसी जिससे जिंदगी भर छुटकारा नहीं मिलता और चाहे बस तो आप बैठो जरा नजमा की यहाँ भाई अभी नहीं फिर किसी दिन चलना फिर किसी दिन गए तो किस काम जाने की अभी जरूरत है बात अखबारों में आ गई है नजमा क्या कहेगी सुनकर भी नहीं आए अभी उसके घर पर तलाशी वलाशी हो रही है तो मुझे कहाँ उस झंझट में ले जाना चाहती हूँ जरा सूरत दिखा के वापिस आ जाएंगे हमारे रिश्तेदार है कोई खैर नहीं उससे दो लफ्ज हमदर्दी के कहने में हमारा क्या बिगड़ जाए हमदर्दी मजलूमों से होती है मुजरिमो से नहीं हमें सख्त अफसोस है जबकि साबित हो गया है कि मकसूद मिया गैरकानूनी तौर पर वारे के न्यारे कर रहे थे अब तुम ही सोचो ऐसी हालत में झूठी हमदर्दी जताना तुम्हारे लिए किस हद तक मुनासिब है ठीक है रात काफी हो चुकी है जाओ सो जाओ मुझे तो आज शायद ही नींद आए। जी हाँ नींद कैसे आ सकती है पान वाले ने जेब में टाइम बम जो डाल दिया है ना जाने वो किस वक्त फट जाए तुम नहीं समझती रिश्वत का एक पैसा भी हजार बमों से ज्यादा होता मेरी आठ साल की सर्विस है इस मुद्दत में मैंने हमेशा दयानत और एहतियात से अपना फर्ज अंजाम दिया लोग मुझे बेवकूफ अहमक और सनकी कहते रहे लेकिन मैंने इस बकवास की कभी परवाह नहीं की और ना आइंदा कभी करूंगा मैं जानता सही रास्ते पर चलने वाले सीधे आदमी को हमेशा इन्हीं खिताबों से नवाजा गया अच्छा अच्छा लेक्चर खत्म करो मैं सोती हूँ सुबह ही उठना है ये जेबों में क्या ढूंढ रही हो वो दस रुपए का नोट जेब में नहीं है जेब में नोट नहीं है ऊपर की जेब में रखा था किसी चक्कर सुधार करूंगा तुम सो रहा हो और तुम मैं तारे गिनूंगा तुम्हारे बाबूजी बाबूजी, आए नहीं अभी तक? आ गए हैं, वो वो रहे। आप दुकान पर गए और ये नोट छोड़कर चले आए, नौकर से कहा भी नहीं? ये जी, मुझे आप ये नोट ना दिखाइए वरना मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा आपको बापरे क्या हुआ बनवारी लाल जी कुछ नहीं भैया तुम्हारा बाबू बेचारा सीधा आदमी है सीधा आदमी हवामहल में अभी आप शाहिद बदायूनी की लिखी यह नाटिका सुन रहे थे इसे निर्देशित किया एफ़सी माथुर ने ये विविध भारती की प्रस्तुति थी